पता नहीं कि आप किस लिए यहां आए हैं शायद आपको भी ठीक से पता न हो क्योंकि हम सारे लोग जिंदगी में इस भांति ही जीते हैं कि हमें ये भी पता नहीं होता कि क्यों जी रहे हैं यह भी पता नहीं होता कि कहा जा रहे हैं और ये भी पता नहीं होता कि क्यों जा रहे हैं। जिंदगी ही जब बिना पूछे बीत जाती हो तो आश्चर्य नहीं होगा कि आपने इसे बहुत लोग बिना पूछे यहां आ गए हूं कि क्यों जा रहे हैं। शायद कुछ लोग जानकर आए हूं संभावना बहुत कम हम सब ऐसी मूर्छा में चलते हैं ऐसी मूर्छा में सुनते हैं ऐसी मूर्छा में देखते हैं कि ना तो हमें वो दिखाई पड़ता जो है न वो सुनाई पड़ता जो कहा जाता है और न उसका स्पर्श अनुभव हो पाता जो सब ओर से बाहर और भीतर हमें घेरे हुए मूर्छा में ही यहां भी आ गए होंगे ज्ञात भी नहीं है हमारे कदमों का भी हमें कुछ पता नहीं है हमारी सांसों का भी हमें कुछ पता नहीं है। लेकिन मैं क्यों आया हूं ये मुझे जरूर पता है वो मैं आपसे कहना चाहूंगा बहुत जन्मों से खोज चलती है आदमी की न मालूम कितने जन्मों की खोज के बाद उसकी झलक मिलती है जिसे हम आनंद कहें शांति कहें सत्य कहें परमात्मा कहें मोक्ष कहे निर्वाण कहें जो भी शब्द ठीक मालूम पड़े कहें ऐसे कोई भी शब्द उसे कहने में ठीक नहीं है समर्थ नहीं है जन्मों जन्मो के बाद उसका मिलना होता है और जो लोग भी उसे खोजते हैं वे सोचते हैं पाके विश्राम मिल जाएगा लेकिन जिन्हें भी वो मिलता है मिलकर पता चलता है कि एक नए श्रम की शुरुआत विश्राम नहीं कल तक पाने के लिए दौड़ थी और फिर बांटने के लिए दौड़ शुरू हो जाए अन्यथा बुद्ध हमारे द्वार पर आकर खड़े न हो और न महावीर हमारी सांकल को खटखटाएं और न जीस हमें पुकार उसे पालीने के बाद एक नया श्रम सच यह है कि जीवन में जो भी महत्वपूर्ण है उसे पाने में जितना आनंद है उससे अनंत गुना आनंद उसे बांटने में जो उसे पा लेता है फिर वो उसे बांटने को वैसे ही व्याकुल हो जाता है जैसे कोई फूल खिलता है और सुगंध उठती है कोई बादल आता है और बरसता है या सागर की कोई लहर आती है और तटों से टकराती है ठीक ऐसे ही जब कुछ मिलता है तो बढ़ने के लिए बिखरने के लिए फैलने के लिए प्राण आतुर हो जाते हैं मेरा मुझे पता है कि मैं यहां क्यों आया हूं और अगर मेरा और आपका कहीं मिलन हो जाए जिसलिए मैं आया हूं अगर उस लिए ही आपका भी आना हुआ हो तो हमारी हमारी ये मौजूदगी सार्थक हो सकती अन्यथा अक्सर ऐसा होता है हम पास से गुजरते हैं लेकिन मिल नहीं पाते अब मैं जिसलिए आया हूं अगर उसीलिए आप नहीं आए हैं तो हम पास होंगे निकट रहेंगे लेकिन मिल नहीं पाए कुछ जो मुझे दिखाई पड़ता है चाहता हूं आपको भी दिखाई पड़े और मजा यह है कि वह इतने निकट है आश्चर्य होता है कि वह आपको दिखाई क्यों नहीं पड़ता और कई बार तो संदेह होता है कि जैसे जान के ही आप आंख बंद किए बैठे देखना ही नहीं चाहते अनूठा इतने जो निकट है वो आपके देखने से कैसे चूक जाता जीसस ने बहुत बार कहा है कि लोगों के पास आंखें हैं लेकिन वे देखते नहीं कान है लेकिन वे सुनते नहीं बहरे ही बहरे नहीं है और अंधे ही अंधे नहीं जिनके पास आंख और कान है वे भी अंधे और बहरे इतनी निकट है दिखाई नहीं पड़ता इतने पास है सुनाई नहीं पड़ता चारों तरफ घेरे हुए है स्पर्श नहीं होता क्या बात कहीं कुछ कोई छोटा सा अटकाव होगा बड़ा अटकाव नहीं ऐसा ही है जिसने आंख में एक तिन का पड़ जाए और पहाड़ दिखाई ना पड़े फिर आंख बंद हो जाए तर्क तो यही कहेगा कि पहाड़ को जिसने ढांक लिया वो तिन का बहुत बड़ा होगा तर्क तो ठीक ही कहता गणित तो यही कहेगा इतने बड़े पहाड़ को जिसने ढांक लिया वो तिन का पहाड़ से बड़ा होना चाहिए लेकिन तिनका बहुत छोटा है आंख बड़ी छोटी है तिनका आंख को ढक लेता है पहाड़ ढक जाता है हमारी भीतर की आंख पर भी कोई बहुत बड़े पहाड़ नहीं है छोटे तिनके उनसे जीवन के सारे सत्य छिपे रह जाते हैं और वो आंख निश्चित ही जिन आंखों से हम देखते हैं उस आंख की मैं बात नहीं कर रहा हूं से बड़ी भ्रांति पैदा होती है ये ठीक से ख्याल में आ जाना चाहिए कि इस जगत में हमारे लिए वही सत्य सार्थक होता है जिसे पकड़ने की जिसे ग्रहण करने की जिसे स्वीकार कर लेने की भोग लेने की रिसेप्टिविटी ग्राहकता हमें पैदा हो जाती है। सागर का इतना जोर का गर्जन है लेकिन मेरे पास कान नहीं सागर अनंत अनंत काल तक भी चिल्लाता रहे पुकारता रहे मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ेगा जरा से मेरे कान न हो कि सागर का इतना बड़ा गर्जन व्यर्थ हो गए आंखें ना हो सूर्य द्वार पर खड़ा रहे बेकार हो गए हाथ ना हो और मैं किसी को स्पर्श करना चाहूं तो कैसे खुर परमात्मा की इतनी बात है आनंद की इतनी चर्चा है इतने शास्त्र हैं, इतने लोग प्रार्थनाएं कर रहे मंदिरों में भजन कीर्तन कर रहे लेकिन लगता नहीं कि परमात्मा को हम स्पर्श कर पाते लगता नहीं कि वो हमें दिखाई पड़ता है लगता नहीं कि हम उसे सुनते हैं लगता नहीं कि हमारे प्राणों के पास उसकी कोई धड़कन हमें सुनाई पड़ती है ऐसा लगता है सब बातचीत तब बातचीत ईश्वर के हम बात किए चले जाते हैं और शायद इतनी बात हम इसलिए करते हैं कि शायद हम सोचते हैं बातचीत करके अनुभव को झुठला देंगे बातचीत करके ही पा देंगे अब बहरे के जन्मों जन्मों तक बातें करें स्वरों की संगीत की और अंधे बातें करें प्रकाश की तो जन्मों तक करें बातें तो भी कुछ होगा नहीं का हाँ एक भ्रांति हो सकती है कि अंधे प्रकाश की बात करते करते ये भूल जाएं कि हम अंधे क्योंकि तो प्रकाश की बहुत बात करने से उन्हें लगने लगे कि हम प्रकाश को जानते जमीन तो पर बने हुए परमात्मा के मंदिर और मस्जिद इस तरह का ही धोखा देने में सफल हो पाए उनके आसपास उनके भीतर बैठे हुए लोगों को भ्रम के अतिरिक्त कुछ और पैदा नहीं ज्यादा से ज्यादा हम परमात्मा को मान पाते हैं जान नहीं पाते और मान लेना बातचीत से ज्यादा नहीं कन्विंसिंग बातचीत है तो मान लेते कोई जोर से तर्क करता है और सिद्ध करता है तो मान लेते हैं हार जाते हैं नहीं सिद्ध कर पाते कि नहीं है तो मान लेते लेकिन मान लेना जान लेना नहीं अंधे को हम कितना ही मना दे कि प्रकाश दे तो भी प्रकाश को जानना नहीं होता मैं तो यहां इसी ख्याल से आया हूं कि जानना हो सकता है निश्चित ही हमारे भीतर कुछ और भी केंद्र है जो निश्चिक पड़ा है जिससे कभी कोई कृष्ण जान लेता है और नाचता है और कभी कोई जीसस जान लेता है और सूलि पर लटक के भी कह पाता है लोगों से कि माफ कर देना इन्हें क्योंकि इन्हें पता नहीं कि यह क्या कर रहे हैं निश्चित ही कोई महावीर पहचान लेता है और किसी बुद्ध के भीतर वो फूल खिल जाता है कोई केंद्र हमारे भीतर कोई आंख कोई कान जो बंद पड़ा है मैं तो इसलिए आया हूं कि वो जो बंद पड़ा हुआ केंद्र कैसे सक्रिय हो जाए ये बल्ब लटका हुआ है उस तो रोशनी निकल रही तार काट दें हम तो बल्ब कुछ भी नहीं बदला लेकिन रोशनी बंद हो जाएगी विद्युत की धारा न मिले बल्ब तक ना आए तो बल्ब अंधेरा हो जाएगा और जहां प्रकाश गिर रहा है वहां सिर्फ अंधेरा गिरेगा बल्ब वही है लेकिन निष्क्रिय हो गया वो जो धारा शक्ति की दौड़ती थी अब नहीं दौड़ती है और शक्ति की धारा न दौड़ती हो तो बल्ब क्या करे कमारे भीतर भी कोई केंद्र है जिससे वो जाना जाता है जिसे हम परमात्मा कहें लेकिन उस तक हमारी जीवन धारा नहीं दौड़ती तो वो केंद्र निष्क्रिय पड़ा रह जाता आंखें हो ठीक बिल्कुल और आंखों तक जीवन की धारा ना दौड़े तो आंखें बेकार हो जाए आ, एक एक लड़की को मेरे पास लाए थे कुछ उस युवती का किसी से प्रेम था और घर के लोगों को पता चला और प्रेम के बीच दीवाल उन्होंने खड़ी की अब तक हम इतनी अच्छी दुनिया नहीं बना पाए जहां प्रेम के लिए दीवालें न बनानी पड़े उन्होंने दीवाल खड़ी कर दी उस उस युवती को और उस युवक को मिलने का द्वार बंद कर दिया बड़े घर की युवती थी बीसते छत से दीवाल उठा दी आर पार देखना न हो सके जिस दिन वो दीवाल उठी उसी दिन वो लड़की अचानक अंधी हो गई उसे डॉक्टरों के पास ले गए उन्होंने कहा आंख तो बिल्कुल ठीक है लेकिन लड़की को दिखाई कुछ भी नहीं पड़ता है पहले तो शक हुआ मां बाप ने डांटा डपटा मारने पीटने की धमकी दी लेकिन डांटने डपटने से अंधेपन तो ठीक नहीं होते डॉक्टरों को दिखाया है डॉक्टरों ने कहा आंख बिल्कुल ठीक है लेकिन फिर भी डॉक्टरों ने कहा कि लड़की झूठ नहीं बोलती और उसे दिखाई नहीं पड़ रहा है साइकोलॉजिकल ब्लाइंडनेस उन्होंने कहा कि मानसिक अंधापन आ गया तो उन्होंने कहा हम कुछ ना कर सकेंगे लड़की की जीवनधारा आंख तक जानी बंद हो गई है वो जो ऊर्जा आंख तक जाती है वो बंद हो गई वह धारा अवरुद्ध हो गई आंख ठीक है लेकिन जीवनधारा आंख तक नहीं पहुंचती उस लड़की को मेरे पास लाए मैंने सारी बात समझी मैंने उस लड़की को पूछा कि क्या हुआ तेरे मन में क्या हुआ है उसने कहा कि मेरे मन में यह हुआ है कि जिसने देखने के लिए मेरे पास आंखें अगर उससे न देख सकूं तो आंखों की क्या जरूरत बेहतर है कि हो जाऊं कल रात भर मेरे मन में एक ही ख्याल चलता रहा रात मैंने सपना भी देखा कि मैं हो गई और ये जान के मेरा मन प्रसन्न हुआ कि अंधी हो गई क्योंकि जिससे देखने के लिए आंख आनंदित होती अब उसे देख नहीं सकूंगी तो आंख की क्या जरूरत है अंधा ही हो जाना उसका मन अंधा होने के लिए राजी हो गया जीवनधारा आंख तक जाने बंद हो गई आंख ठीक है आंख देख सकती है लेकिन लेकिन जिस शक्ति से देख सकती थी वह तक नहीं आती हमारे व्यक्तित्व में छिपा हुआ कोई केंद्र है जहां से परमात्मा पहचानना जाना जाता है जहां से सत्य की झलक मिलती है जहां से जीवन की मूल ऊर्जा से हम संबंधित होते हैं जहां से पहली बार संगीत उठता है वो जो किसी बात से नहीं उठ सकता है जहां से पहली बार वे सुगंधे उपलब्ध होती हैं जो अनिर्वचनीय है। और जहां से उस सब का द्वार खुलता है जिसे हम मुक्ति कहें जहां कोई बंधन नहीं जहां परम स्वतंत्रता है जहां कोई सीमा नहीं और असीम का विस्तार है जहां कोई दुख नहीं और जहां आनंद और आनंद और आनंद और आनंद के अतिरिक्त तो और कुछ भी नहीं है लेकिन उस केंद्र तक हमारी जीवन धारा नहीं जाती इनर्जी नहीं जाती ऊर्जा नहीं जाती कहीं नीचे ही अटक के रह जाए। इस बात को थोड़ा ठीक से समझ ले क्योंकि तीन दिन जिसे मैं ध्यान कह रहा हूं इस ऊर्जा को इस शक्ति को उस केंद्र तक पहुंचाने का ही प्रयास करना है जहां वो फूल खिल जाए वो वो दिया जल जाए वो आंख मिल जाए वो तीसरी आंख उस ऊपर सिंस वो अतरी इंद्री खुल जाए जहाँ से कुछ लोगों ने देखा है और जहाँ से सारे लोग देखने के अधिकारी हैं लेकिन बीज होने से ही जरूरी नहीं कि कोई वृक्ष हो जाए हर बीज अधिकारी है वृक्ष होने का लेकिन सभी बीज वृक्ष नहीं हो पाते क्योंकि बीज की संभावना तो है पोटेंशियलिटी तो है कि वृक्ष हो जाए लेकिन खाद भी जुटानी पड़ती जमीन में बीज को दबना भी पड़ता मरना भी पड़ता टूट टूटना पड़ता बिखर बिखरना पड़ता जो भी टूटने बिखरने को मिटने को राजी हो जाता वो वृक्ष हो जाता और अगर वृक्ष के पास हम बीज को रख के देखें तो पहचानना बहुत मुश्किल होगा कि ये बीज इतना बड़ा वृक्ष बन सकता है असंभव असंभव मालूम पड़ेगा इतना सा बीज इतना बड़ा वृक्ष कैसे बने ऐसा ही लगा है सदा जब कृष्ण के पास हम खड़े हुए तो ऐसा ही लगा है कि हम कहा बन सकेंगे तो हमने कहा तुम भगवान हो हम साधारण जन हम कहा बन सकेंगे तुम अवतार हो हम साधारण जन हम तो जमीन पर ही रेंगते रहेंगे हमारी ये सामर्थ नहीं जब कोई बुद्ध और कोई महावीर हमारे पास गुजरा है तो हमने उसके चरणों में नमस्कार कर लिए और कहा कि तीर्थंकर हो अवतार हो ईश्वर के पुत्र हो हम साधारण जन अगर बीज कह सकता तो वृक्ष के पास वो भी कहता है कि भगवान हो तीर्थंकर हो अवतार हो हम साधारण बीज हम कहा ऐसे हो सकेंगे बीज को कैसे भरोसा आएगा कि इतना बड़ा वृक्ष उसमें छिपा हो सकता है लेकिन ये बड़ा वृक्ष कभी बीज था और जो आज बीज है वो कभी बड़ा वृक्ष हो सकता है हम सबके भीतर अनंत संभावना छिपी लेकिन उस अनंत संभावनाओं का बोध जब तक हमें भीतर से न होने लगे तब तक कोई शास्त्र प्रमाण नहीं बनेगा और कोई भी चिल्ला कर कहे कि पा लिया तो भी प्रमाण नहीं बनेगा क्योंकि जिसे हम नहीं जान लेते हैं उस पर हम कभी विश्वास नहीं कर पाते हैं और ठीक भी है क्योंकि तो जिसे हम नहीं जानते उस पर विश्वास करना प्रवंचना है डिसेप्शन अच्छा है कि हम कहें कि हमें पता नहीं कि ईश्वर है लेकिन किन्हीं को पता हुआ है और किन्हीं को केवल पता नहीं हुआ है बल्कि उनकी सारी जिंदगी बदल गई उनके चारों तरफ हमने फूल खिलते देखे हैं अलौकिक लेकिन उनकी पूजा करने से वह हमारे भीतर नहीं हो जाएगा, सारा धर्म पूजा पर रुक गया है फूल की पूजा करने से नए बीज कैसे फूल बन जाए और नदी कितनी ही सागर की पूजा करे तो सागर न हो जाए और अंडा पक्षियों की कितनी ही पूजा करे तो भी आकाश में पंख नहीं फैला अंडे को टूटना पड़े और पहली बार जब कोई पक्षी अंडे के बाहर टूटकर निकलता है तो उसे भरोसा नहीं आता उड़ते हुए पक्षियों को देखकर वो विश्वास भी नहीं कर सकता है कि ये मैं भी कर सकूंगा वृक्षों की किनारों पर बैठकर वो हिम्मत जुटाता है उसकी मां उड़ती उसका बाप उड़ता है वे उसे धक्के भी देते फिर भी उसके हाथ पैर कपते हैं वो जो कभी नहीं उड़ा कैसे विश्वास करे कि पंखे उड़ेंगे आकाश में खुल जाएंगे अनंत की दूर की यात्रा पर निकल जाए मैं जानता हूं कि इन तीन दिनों में आप भी वृक्ष के किनारे पर बैठेंगे मैं कितना ही चिल्लाऊंगा कि छलांग लगाएं, कून जाएं, उड़ जाए विश्वास नहीं पड़ेगा भरोसा नहीं होगा जो पंख उड़े नहीं वे कैसे माने कि उड़ना हो सकता है लेकिन कोई उपाय भी तो नहीं है एक बार तो बिना जाने छलांग लेनी ही पड़ती कोई पानी में तैरने सीखने जाता है अगर वो कहे कि जब तक मैं तैरना ना सीख लूं तब तक उतरूंगा नहीं तो गलत नहीं कहता है ठीक कहता उचित कहता है एकदम कानूनी बात कहता है क्योंकि तो जब तक तैरना ना सीखूं तो पानी में कैसे उतरूं? लेकिन सिखाने वाला कहेगा कि जब तक उतरोगे नहीं सीख नहीं पाओ और तब तट पर खड़े होकर विवाद अंतहीन चल सकता है हल क्या है सिखाने वाला कहेगा उतरो कूदो क्योंकि बिना उतरे सीख ना पाओगे असल में सीखना उतर जाने से ही शुरू होता है सब लोग तैरना जानते हैं सीखना नहीं पड़ता है तैरना अगर आप तैरना सीखें तो आपको पता होगा तैरना सीखना नहीं पड़ता सारे लोग तैरना जानते हैं ढंग से नहीं जानते गिर जाते हैं पानी में तो डंग आ जाता है हाथ बेढंगे फेंकते हैं फिर डंग से फेंकने लगते हाथ पैर फेंकना सभी को मालूम एक बार पानी में उतरे तो ढंग से फेंकना आ जाता है इसलिए जो जानते हैं वो कहेंगे कि तैरना सीखना नहीं है रिमेम्बरिंग एक याद पुनर्स्मरण इसलिए परमात्मा की जो अनुभूति है जानने वाले कहते हैं वो स्मरण वो कोई कोई ऐसी अनुभूति नहीं है जिसे हम आज सीख लेंगे जिस दिन हम जानेंगे हम कहेंगे अरे यही था तैरना यह पर तो हम कभी भी फेंक सकते थे। लेकिन इन हाथ पर के फेंकने का इस नदी से इस सागर से कभी मिलन नहीं हुआ हिम्मत नहीं जुटाई किनारे पर खड़े रहे उतरना पड़े कूदना पड़े लेकिन कूदते ही काम शुरू हो जाता है वो जिस केंद्र की मैं बात कर रहा हूं वो हमारे मस्तिष्क में छिपा हुआ पड़ा है अगर आप जाके मस्तिष्क वेदों से पूछें तो वे कहेंगे मस्तिष्क का बहुत थोड़ा सा हिस्सा काम कर रहा है बड़ा हिस्सा निष्क्रिय है इनेक्टिव उस बड़े हिस्से में क्या क्या छिपा है कहना कठिन है बड़े से बड़ी प्रतिभा और जीनियस का भी बहुत थोड़ा सा मस्तिष्क काम करता है इसी मस्तिष्क में वो केंद्र है जिसे हम सुपरसेंस अत इंद्री इंद्री कहें जिसे हम छठ में इंद्री कहें या जिसे हम तीसरी आंख थर्ड आई कहें वो तो वो केंद्र छिपा है जो खुल जाए तो हम जीवन को बहुत नए अर्थों में देखेंगे पदार्थ विलीन हो जाएगा और परमात्मा प्रकट होगा आकार खो जाएगा और निराकार प्रकट होगा रूप मिट जाएगा और अरूप आ जाएगा मृत्यु नहीं हो जाएगी और अमृत के द्वार खुल जाएंगे लेकिन वो देखने का केंद्र हमारा निष्क्रिय वो केंद्र कैसे सक्रिय हो मैंने कहा जैसे बल्ब तक अगर विद्युत की धारा न पूछे पहुंचे तो बल्ब निष्क्रिय पड़ा रहेगा धारा पहुंचाए और बल्ब जाग उठेगा बल्ब सदा प्रतीक्षा कर रहा है कि कब धारा आए लेकिन अकेली धारा भी प्रकट न हो सकेगी बहती रहे लेकिन प्रकट न हो सकेगी प्रकट होने के लिए बल्ब चाहिए और प्रकट होने के लिए धारा भी चाहिए हमारे भीतर जीवन धारा है लेकिन वो प्रकट नहीं हो पाती क्योंकि तब तक, तक वो वहां न पहुंच जाए उस केंद्र पर जहां से प्रकट होने की संभावना है तब तक, तक अब प्रकट रह जाती हम जीवित हैं नाम मात्र को सांस लेने का नाम जीवन है भोजन पचा लेने का नाम जीवन है रात सो जाने का नाम सुबह जग जाने का नाम जीवन है बच्चे से जवान जवान से बूढ़े हो जाने का नाम जीवन जन्मने और मर जाने का नाम जीवन और अपने पीछे बच्चे छोड़ जाने का नाम जीवन नहीं ये तो यंत्र भी कर सकता है और आज नहीं कल कर लेकर बच्चे टेस्ट ट्यूब में पैदा हो जाएंगे और बचपन जवानी और बुढ़ापा बड़ी मैकेनिकल बड़ी यांत्रिक क्रियाएं जो कोई भी यंत्र थकता है तो जवानी भी आती है यंत्र की बुढ़ापा भी आता है सभी यंत्र बचपन में होते हैं जवान होते हैं बूढ़े होते हैं घड़ी भी खरीदते हैं तो गारंटी होती कि दस साल चलेगी वो जवान भी होगी घड़ी बूढ़ी भी होगी मरेगी सभी यंत्र जन्मते हैं जीते हैं मरते हैं जिसे हम जीवन कहते हैं वह यांत्रिकता मैकेनिकल होने से कुछ और ज्यादा नहीं जीवन कुछ और है अगर इस बल्ब को पता न चले विद्युत की धारा का तो बल्ब जैसा है उसी को जीवन समझ लेगा अब आके धोख धक्के उसे धक्के देंगे तो बल्ब कहेगा मैं जीवित हूं क्योंकि धक्के मुझे लगते हैं बल्ब उसी को जीवन समझ लेगा और जिस दिन विद्युत की धारा पहली दफे बल्ब में आती होगी और अगर बल्ब कह सके तो क्या कहेगा कहेगा अनिल रशनी नहीं कह सकता क्या हो गया अब तक अंधेरे से भरा था अब अचानक अचानक सब प्रकाश हो गया और किरणें बही जाती तब तरफ फैली चली जाती बीज क्या कहेगा जिस दिन वृक्ष हो जाए कहेगा पता नहीं ये क्या हुआ कहने जैसा नहीं मैं तो छोटा सा बीज था यह क्या हो गया ये मुझसे हुआ है ये भी कहना कठिन इसलिए जिनको भी परमात्मा मिलता है वे ये नहीं कह पाते कि हमने पा लिया है वे तो यही कहते हैं कि हम हम सोचते हैं कि जो हम थे उससे जो हमें मिल गया है कोई भी संबंध नहीं दिखाई पड़ता कहां हम अंधकार थे कहां प्रकाश हो गया है कहां हम कांटे थे कहां फूल हो गए हैं कहां हम मृत्यु थे ठोस कहां हम तरल जीवन हो गए हैं नहीं नहीं हमें नहीं मिल गया है वे कहेंगे हमें नहीं मिल गया जो जानेंगे वे कहेंगे नहीं उसकी कृपा से हो गया है उसकी ग्रेस उसके प्रसाद से प्रयास से नहीं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि प्रयास नहीं जब उपलब्ध होता है तो ऐसा ही लगता है उसके प्रसाद से मिला है ग्रेस लेकिन उसके प्रसाद तक पहुंचने के लिए बड़े प्रयास की यात्रा है और वो प्रयास क्या है वो छोटा सा प्रयास है एक अर्थों में बड़ा भी है दूसरे अर्थों में इस अर्थों में छोटा है कि वे केंद्र बहुत दूर नहीं है जहां शक्ति की ऊर्जा जहां ऊर्जा संग्रहित है वो स्थान रिजर्वायर और वो जगह जहां से जीवन को देखने की आंख खुलेगी उनमें फासला बहुत नहीं है। मुश्किल से दो फीट का फासला है तीन फीट का फासला है इससे ज्यादा फासला नहीं क्योंकि हम आदमी ही पांच छ फीट के हैं हमारी पूरी पूरी जीवन व्यवस्था पांच छह फीट की है उस पांच छह फीट में सारा इंतजाम, जिस जगह जीवन की ऊर्जा इकट्ठी है वो जन्मिंद्री के पास कुंड की भांत इसलिए उस ऊर्जा का नाम कुंडलनी नहीं पड़ गया जिस कोई पानी का छोटा सा कुंड और इसलिए भी उस ऊर्जा का नाम कुंडलनी पड़ गया कि जैसे कोई सांप कुंडल मार के सो गया हो सोए तो हुए सांप को कभी देखा हो कुंडल पर कुंडल मार के फन को रख के सोया हुआ है लेकिन सोए हुए सांप को जरा छेड़ दो फन ऊपर उठ जाता है कुंडल टूट जाते हैं इसलिए भी उसे कुंडलनी नाम मिल गया कि हमारे ठीक सेक्स सेंटर के पास हमारे जीवन की ऊर्जा का कुंड है बीच स्ट्रीट है जहां से सब फैलता है ये उपयुक्त तो होगा ख्याल में ले लेना यौन से काम से, से सेक्स से जो थोड़ा सा सुख मिलता है वो सुख भी यौन का सुख नहीं वो सुख भी यौन के साथ वो जो कुंड है हमारी जीवन ऊर्जा का उसमें आए हुए कंपन का सुख थोड़ा सा वहां सोया सांप फिल जाता है और उसी सुख को हम सारे जीवन का सुख मान देते जब वो पूरा सांप जागता है और उसका फन पूरे व्यक्तित्व को पार करके मस्तिष्क तक पहुंच जाता है तब जो हमें मिलता है उसका हमें कुछ भी पता नहीं हम जीवन की पहली ही सीढ़ी पर जीते हैं बड़ी सीढ़ी है जो परमात्मा तक जाती है वो जो हमारे भीतर तीन फीट या दो फीट का फासला है वो फासला एक अर्थ में बहुत बड़ा है वो प्रकृति से परमात्मा तक का फासला है वो पदार्थ से आत्मा तक का फासला है वो निद्रा से जागरण तक का फासला है वो मृत्यु से अमृत तक का फासला है वो बड़ा फासला भी ऐसे छोटा फासला भी हमारे भीतर हम यात्रा कर सकते हैं ये जो ऊर्जा हमारे भीतर सोई पड़ी है अगर इसे जगाना हो तो सांप को छेड़ने से कम खतरनाक काम नहीं बल्कि सांप को छेड़ना बहुत खतरनाक नहीं इसलिए खतरनाक नहीं है कि एक तो सौ में से संतानवे सांपों में कोई जहर नहीं होता तो सौ में से संतानबे सांप तो आप मजे से छेड़ सकते हैं उनमें कुछ होता ही नहीं और अगर कभी उनके काटने से कोई मरता है तो सांप के काटने से नहीं मरता सांप ने काटा है इस ख्याल से मरता है क्योंकि उनमें तो जहर होता है संतान में भी प्रतिशत सांप तो किसी को मारते नहीं हालांकि बहुत लोग मरते हैं उनके काटने से भी मरते हैं वो सिर्फ ख्याल से मरते हैं कि सांप ने काटा अब मरना ही पड़ेगा और जब ख्याल पकड़ लेता है तो घटना घट गट जाती है फिर जिन सांपों में जहर है उनको छेड़ना भी बहुत खतरनाक नहीं है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वे आपके शरीर को छीन सकते हैं। लेकिन जिस कुंडलनी शक्ति की मैं बात कर रहा हूं उसको छेड़ना बहुत खतरनाक उससे ज्यादा खतरनाक कोई बात ही नहीं उससे बड़ा कोई डेंजर ही नहीं खतरा क्या है वो भी एक तरह की मृत्यु जब आपके भीतर की ऊर्जा जगती है तो आप तो मर जाएंगे जो आप जगने के पहले थे और आपके भीतर एक बिल्कुल नए व्यक्ति का जन्म होगा जो आप कभी भी नहीं यही भय लोगों को धार्मिक बनने से रोकता है वही भय जो बीज अगर डर जाए तो बीज रह जाए अब बीज के लिए सबसे बड़ा खतरा है जमीन में गिरना खाद पाना पानी पाना सबसे बड़ा खतरा है क्योंकि बीज मरेगा अंडे के लिए सबसे बड़ा खतरा यही है कि पक्षी बड़ा हो भीतर और उड़े तोड़ दे अंडे को अंडा तो मरेगा हम भी किसी के जन्म की पूर्व अवस्था अवस्थाएं हम भी एक अंडे की तरह हैं जिससे किसी का जन्म हो सकता है लेकिन हमने अंडे को ही सब कुछ मान रखा है अब हम अंडे को संभाले बैठ ये शक्ति उठेगी तो आप तो जाएंगे आपके बचने का कोई उपाय नहीं और अगर आप डरे तो जैसा कबीर ने कहा है दो तो पंक्तियों उन्होंने बड़ी बढ़िया बात कही है कबीर ने कहा है जिन खोजा तीन पाइया गहरे पानी बैठ मैं बौरी खोजन गई रही किनारे बैठ